ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं जो आत्मविद्या को कर्मी अधिकारी की मानना चाहते हैं कर्मनिष्ठा ही मानकर के कर्म संबंधी नहीं मानना चाहते हैं उनका विस्तार से मत बताने के बाद न परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रियानुपपत्ते इत्यादि से भगवान भाष्यकार निराकरण कर रहे हैं उस मत का आत्मविद्या को कर्मनिष्ठ दिखाने के लिए संयासम का अक्षेप उन लोगों ने किया था यावत जीवम अग्निहोत्र जुहोती इत्यादि श्रुति वचन तथा युक्तियों के आधार पर यह बताया था कि शास्त्र जब तक जीवन है तब तक बताता है कि कर्म करते रहो इसलिए मनुष्य जीवन में कर्म त्याग के लिए कोई स्थान नहीं है तो संास्रम अनुपपन्न है इसे बताया गया पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्धांती न परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने इत्यादि से पहले न से तो आत्मविद्या को कर्मनिष्ठ नहीं माना जा सकता कर्म संबंधिनी भी नहीं माना जा सकता इसे कहा गया और ये जो है आपकी आत्मविद्या यह कर्मनिष्ठ न होने से माना जाएगा अकर्मिनिष्ठ यानी निष्ठा है संन्यासी आधिकारिक है तो सन्यास दो प्रकार का है एक ज्ञान का फलभूत सन्यास और एक विविधि सुन्यास वो ज्ञान का साधनभूत सन्यास है उसमें से ज्ञान का फलभूत जो विद्वत सन्यास है उसका प्रतिपादन प्रारंभ में कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि विद्वत सन्यास शास्त्र के अनुसार सिद्ध होता है युक्ति से भी सिद्ध होता है तो परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रियानुपत्ति इस सूत्र वाक्य से पहले बताया कि जो अकर्त्री अभोक्तृ असंग चिदानंद स्वरूप जगत अधिष्ठान ब्रह्म है वो है परमार्थ वस्तु उसका आत्मरूप से अनुभव है परमार्थ विज्ञान वह होने पर जिसे आप सर्वसंसार दोषवर्जित ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव हो रहा है वह फिर संसार में किसी पदार्थ विषयक कामना से युक्त नहीं होगा कर्मफल की इच्छा उसके अंदर नहीं रहेगी आत्मज्ञ का लक्षण करते हुए गीता के द्वितीय अध्याय में पहला पहला लक्षण बताया गया प्रजाति अदा कामान पार्थ मनोगतान तो सारी कामनाओं से रहित आत्मज्ञ होता है तो इसलिए कोई प्राप्तव्य कर्म फल विषयनी आकांक्षा न होने से किसी कर्म विशेष को अपना कर्तव्य फलाकांक्षा पूर्वक नहीं समझेगा ज्ञानी तो जब किसी साधन का फल ही नहीं चाहिए तो फिर उस साध्य, आ, साध्य का साधन अनुष्ठान में प्रवृत्ति भी नहीं हो पाएगी आत्मज्ञ की इसका प्रतिपादन विस्तार से परमार्थ विज्ञानी से लेकर के वहां तक किया गया फलादर्शने क्या नाम ये क्रिया नोपद्य जो आठ नंबर पृष्ठ पर यह है ये उक्तम कर्मीण से लेकर के फलादर्शने क्रिया नोपद्य इन दो ढाई पंक्तियों में ये बताया गया कि कामना प्रयुक्त प्रवृत्ति काम्य कर्म में जैसे अज्ञानी की होती है ऐसी ज्ञानी की कर्म फल की कामना से प्रयुक्त प्रवृति हो नहीं पाएगी तो दूसरा एक विकल्प प्रभाकर मत के अनुसार बताया गया था यदि कामना पूर्वक प्रवृत्ति काम्य कर्म में जैसे होती है ऐसी ज्ञानी में संभव नहीं है तो जैसे नित्य कर्म में प्रवृत्ति कामना से प्रयुक्त नहीं है फल की कामना से प्रयुक्त नहीं है अपितु शास्त्र नित्य कर्म करने के लिए कह रहा है इसलिए प्रवृत्ति होती है शास्त्र के द्वारा तत्द आश्रमी अपने अपने आश्रम विहित कर्म का नित्य कर्म का अनुष्ठान करने में नियुक्त हैं। तो शास्त्र के द्वारा नियुक्त होने से कर्म, कर्म में प्रवृत्ति होगी इस प्रकार का जो द्वितीय विकल्प है उसका उत्थापन फलादर्श ने नियुक्तवाद करो चेत इससे किया गया और इसका भी निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने यह कहा कि न नियोग अविषय आत्मदर्शनात् सूत्र रूप पहले उत्तर है कि न का मतलब शास्त्र के द्वारा ज्ञानी में पहले नियुक्तत्व तो सिद्ध हो जाए शास्त्र का नियोज्य ज्ञानी बने तब तो माना जा सकता है कि फल कामना से नहीं शास्त्र का नियोग होने से ज्ञानी की प्रवृत्ति कर्म में होगी लेकिन ज्ञानी तो जो नियोग यानी शास्त्र का विधान है विधि है उसका अविषय भूत जो आत्मा वो है निर्विशेष चिदानंद स्वरूप जगत अधिष्ठान ब्रह्म वह शास्त्र के विधि का विषय नहीं है शास्त्र ब्रह्म को नहीं कह सकता कि तुम यह करो यह मत करो ऐसा विधि निषेध का विषय अधिकारी शास्त्र के नहीं है परमात्मा और उस परमात्मा का मय के रूप में अनुभव जिसको हो रहा है वह भी ब्रह्मवेद ब्रह्मी के अनुसार शास्त्र के द्वारा अनियोज्य जो ब्रह्म तदात्मक अपने आप को समझने के कारण क्या करेगा कि जो नित्य कर्म का विधायक शास्त्र है उससे भी अपने आप को अनियुक्त ही अनुभव करेगा उसका नियोज्य अपने को नहीं समझेगा इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया आत्मदर्शनात इष्ट यो, योगम अनिष्ट वियोगंच अनष्ट वियोग आत्मन प्रयोजन पश्य यो स योजना विषय दृष्टो लोके तो जो अपना यह प्रयोजन देख रहा है इष्ट योग इसमें इष्ट इष्टशब्द का सुख और अनिष्ट वियोग में अनिष्ट शब्द कार्थ है दुख और उसका वियोग यानी निवृत्ति तो सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति रूप प्रयोजन मुझे चाहिए ऐसी आकांक्षा जिसके चित्त में है वह फिर अपनी आकांक्षा के विषयभूत सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के उपाय को खोजेगा खोजते खोते शास्त्र के पास आएगा तो शास्त्र उसे बताएगा उपाय वो हो गया उपाय उपायार्थी तो उपायार्थी को शास्त्र उपाय बताएगा कर्म अनुष्ठे कोई ना कोई साधन सुख प्राप्ति का दुख निवृत्ति का वह तो हो जाएगा शास्त्र का नियोज्य सनियोग से विषय होती विषयो दृष्ट लोके का मतलब वो शास्त्र के द्वारा नियोज्य देखा गया शास्त्र कहेगा सुख प्राप्त करना है तो ये करो दुख को हटाना है तो ये मत करो निषिद्ध कर्म मत करो तो दुख आएगा ही नहीं और सुख प्राप्त करना है तो अग्निहोत्रादि करो इस प्रकार शास्त्र के द्वारा नियोज्य वह व्यक्ति होगा जो फल विशेष को अपना प्राप्तव्य समझता है और उसके साधन की इच्छा वाला है उसे कहा जा सकता है शास्त्र के द्वारा नियोज्य ये यहाँ पर लोक में देखा जाता है ऐसा न तू और इससे विपरीत जो होगा इससे विपरीत होगा ज्ञानी तो न तू तद विपरीत इसमें तद विपरीत में तत्शब्द से लेना जो प्रयोजन आकांक्षी है और प्रयोजन प्राप्ति के उपाय को चाहता है समझना उसे तत्शब्द से लेना अज्ञानी को और तद्विपरीत शब्द से लिया जाएगा जिसके अंदर फलाकांक्षा न होने से उपायार्थिता भी नहीं है वो हो गया तद वह फिर नियोग का विषय एन्हें अधिकारी नहीं होगा इसे कहा जा रहा है कि नियोग अविषय ब्रह्मात्मत्वदर्शी नियोग का अविषय जो ब्रह्मा ब्रह्म उसी का मैं के रूप में अनुभव करने वाला वह अपने आप को नियोग यानी शास्त्र विधि और उस शास्त्र विधान का अविषय ही अपने आप को समझेगा अनधिकारी ही समझेगा ये चर्चा ब्रत्मदर्शे सन इत्यादि का अवतरण है टीका में इसे देखिए कि इति बोधाभावेपि चेतो भावी चेत नियोज्येत तजसूयाद्राह्मणादी कर्तव्यम सैत् सर्वदा इत्याह ब्रह्मात्मत्वेति तो ये कहते हैं यदि फलाकांक्षा के बिना भी नियोग का विषय न होने पर भी माना जाएगा शास्त्र के द्वारा विहित कर्म में वह प्रवृत्त होगा फल की आकांक्षा नहीं भी हो उपाय और फल उपायार्थी नहीं भी हो तब भी शास्त्र का प्रयोज्य है ऐसा मानने पर अतिव्याप्ति नामक दोष बताया जा रहा है अति प्रसंग बताया जा रहा है कि ममेद कार्य बोधाभाव यानेत तो यानी यानी तो मम इदर्म कर्तव्य बोध यानी ज्ञान का अभाव होने पर भी चेत यानी यदि निज्यत तो योजित का मतलब शास्त्र के नियोग का विषय बनेगा विधान का विषय बनेगा अधिकारी बनेगा ऐसा पूर्व के अनुसार स्वीकार करते हैं यदि तब जो दोष होता है वो दोष बता रहे हैं तरही राजसुयादिकम ब्राह्मणादीना कर्तव्यम सियात तो राजसुयादि जो वेद के द्वारा विहित कर्म विशेष है राजसुययाग इसका अधिकारी माना गया क्षत्रिय को राजा राजसुए न यजेत इसमें क्षत्रिय के वाचक राजा शब्द का प्रयोग आया है तो राजा को राजस्व याग करना चाहिए तो राजसुय याग अन्य वर्ण वाले नहीं कर सकते क्षत्रिय वर्ण वाला ही कर सकता है यदि राजस्व याग के फल का आकांक्षी है राजस्व याग के स्वरूप को जानता है राजस्व याग करने में समर्थ है और शास्त्र के द्वारा अपरियुदस्त भी है क्षत्रिय होने से परूदस्त तो माना जाएगा ब्राह्मण वैश्यादी को और क्षत्रिय को अपर्युदस्त तो माना जाएगा इस प्रकार ये राजसूय याग के अधिकारी के जो चार विशेषण हैं विद्वत्ता फलार्थिता और सामर्थ्य तथा अपर्युदस्तत्व यह क्षत्रिय में विद्यमान होने से क्षत्रिय कर्तिक माना गया है राजस्व आदि याग विशेषों को <coughs> और यदि ये, ये माना जाएगा इसलिए क्षत्रिय को तो राजस्व जिस क्षत्रिय को राजस्व फल का राजस्व याग के फल की आकांक्षा है उसके अंदर यह ज्ञान होगा कि राजसूय कर्म मेरा कर्तव्य है राजस्विक याग मेरे कर्तव्य है ऐसा बोध होगा वह क्षत्रिय राजस्व याग करने में प्रवृत्त होगा ये तो एक न्याय हुआ रीति हुई शास्त्र की और यदि मम इदम कर्तव्यम इस ज्ञान के बिना भी शास्त्र विधान का अधिकारी मानेंगे तब तो राजसूय याग मेरा कर्तव्य है इत्याकारक बोध वैश्य और ब्राह्मण में है नहीं तो भी उनके द्वारा राजसुय याग के अनुष्ठान का प्रसंग आएगा यह अति प्रसंग है इसे कहा गया कि ब्राह्मणादीना राजसूयादिकम और सौ अग्निष्टोमादिक कर्म होते हैं सोम याग में तो सोमयाग में जो अनेक संस्था है यानी कर्मांग है उनमें प्रथम है अग्निष्टोम और उस इसलिए कहा गया अग्निष्टोमादिकम अग्निष्टोम है आदि में जिनके ऐसे जो सोमयाग में किए जाने वाले कर्तव्य विशेष उनको कहा गया अग्निष्टोमादिक इन अग्निष्टोमादि का अनुष्ठाता कौन होता है जो सोम सोमयाग का अनुष्ठान करेगा सोम सोमयाग अनुष्ठाई के द्वारा अनुष्ठेय है सोम सोमयाग के अंग होने से और यदि जो सोमयाग का अनुष्ठान है उसमें तो ये बुद्धि रहेगी ये ज्ञान होगा कि अग्निष्टोमादि मेरे कर्तव्य हैं क्योंकि मैं अग्निष्टोमादि अंग है जिसके ऐसे सोमयाग के फल को चाहता हूं तो सोमयाग के फल को चाहने वाला सोमयाग को अपना कर्तव्य समझेगा तो सांग सोमयाग को अपना कर्तव्य समझेगा विकलांग नहीं विकलांग कहा जाता है अंग रहित को अंग यानी अग्निष्टोम आदि जो साधन विशेष हैं उन साधन अग्निष्टोम को अपना कर्तव्य समझेगा तो जो सोम सोमयाग को अपना कर्तव्य समझ रहा है उसी के द्वारा कर्तव्य है जब उसकी सोम सोमयाग करने में प्रवृत्ति होगी उस समय अग्निष्टोमादि लेकिन मम इदम कर्तव्य इस ज्ञान के बिना भी मानी जाएगी यदि नियुक्ति शास्त्र के द्वारा तब तो अग्निष्टोमादि कर्म भी सर्वदा कर्तव्यम सद नित्य कर्म के तरह अग्नि अष्टोमादि कर्म भी हमेशा कर्तव्य होगा और सबके द्वारा कर्तव्य होगा क्यों तो कहते हैं निर्निमित्तत्व तत्व तो निर्निमित्तत्व तत्व यानी निमित तत्वाभाव ये सामान्य है तो निमित अभाव रूप सामान्य के कारण अग्निष्टोमादि भी सब के द्वारा सर्वदा कर्तव्य प्राप्त होगा और यह उचित नहीं है अति प्रसंग है ये दिखा करके निराकरण कर रहे हैं कि शास्त्र के द्वारा नियुक्त आत्मज्ञ होने से आत्मज्ञा में कर, फल की इच्छा न होने पर भी कर्म में प्रवृत्ति आत्मज्ञ की होगी इस सिद्धांत का निराकरण कर रहे प्रभा कि की ब्रह्मात्म, प्र, ब्रह्मात्मत्वदर्शी अपनी सन चेत न्यूजेत तो नियोग अविषय सन न कचित नियुक्त सर्वं कर्म सर्वे न सर्वदा कर्तव्य प्राप्त तो ब्रह्मत्मत्वदर्शी अभी सन जो नियोग का अविषय ब्रह्म है उसे मय के रूप में अनुभव करना जिसका शील है ब्रह्मात्मत्तो दर्शी में शील अर्थ में निनी प्रत्यय है ना तो शील का होता है स्वभाव तो ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करना जिसका स्वभाव हो गया है। जैसे अज्ञानी का स्वभाव होता है अनात्मा देहादि को मय के रूप में ग्रहण करना मैं के रूप में देहा अनात्मा देहादि का अनुभव करना ये अज्ञानी का शील है जैसे ऐसे ज्ञानी का शील होता है स्वभाव होता है जो नियोग का अविषय ब्रह्म है उसका मय के रूप में अनुभव करते रहना उसे कहा जाएगा ब्रह्मात्मत्वदर्शी तो नियोग के अविषय ब्रह्म ब्रह्मा को मय के रूप में अनुभव करता हुँ... हुआ भी यदि नियोजित यानी शास्त्र से किसी कर्तव्य विशेष में नियुक्त किया जाएगा उसको भी शास्त्र का नियोज्य ही माना जाएगा जबकि नियोग का अविषय है तो नियोग अविषयी सन तो नियोग का विषय न होता हुआ भी ब्रह्मात्मत्वदर्शी शास्त्र के द्वारा नियोज्य है ऐसा यदि मानेंगे तब दोष क्या होगा तो ये दोष होगा अति प्रसंग की न न नियुक्त इति सर्व सर कर्म सर्वे न सर्वदा कर्तव्य प्राप्त तो न न नियुक्त तो इस वाक्य में दो नए है ना? तो दो नए जहां होते हैं वे अवधारण रूप अर्थ के बोधक हो जाते हैं तो अर्थ निकलेगा फिर सब सबकर्म सब के द्वारा सर्वदा कर्तव्य प्राप्त होगा शास्त्र के द्वारा विहित जो जो भी साधन है वो सबको हमेशा कर्तव्य है ये प्राप्त होगा और ये मानना अनिष्टापत्ति होगी अति प्रसंग दोषात यह अति प्रसंग होगा तो यहां पर न न नियुक्त इसका दो नये का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि न द्वय नये न सर्वोपि नियुक्त एवं तो दो नए पद का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है कि सर्वोपि नियुक्त एवं तो सबके सब शास्त्र के द्वारा नियुक्त ही हैं यह मानने की आपत्ति आएगी सर्वोपि नियुक्त एवं तो सर्व शब्द से चाहे उपायार्थी हो या उपायार्थी न हो अनुष्ठे साधन को अपना कर्तव्य समझ रहा हो या कर्तव्य नहीं समझ रहा हो वो सब सबके द्वारा सभी कर्मों का अनुष्ठाता बनने की आपत्ति आएगी अब ये जो है तच्च अनिष्टम यानी ऐसा मानना सप के द्वारा सभी कर्म सर्वदा कर्तव्य हैं सामान्य रूप से कोई वेद विहित तो कर्म विशेष अधिकारी विशेष का ही कर्तव्य होगा ऐसा सिद्ध नहीं होगा और ये सिद्ध न होना अनिष्टापत्ति है इसलिए कहा कि तच्च अनिष्टम सब कर्मों का सबके द्वारा अनुष्ठेय तो प्राप्त होना यह अनिष्ट है अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है न स नि शे कचिद इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार नियोक्ता अपि किंच निक्ता कचन पुरुषो वेदो वा ते दो विकल्प करके पूछा जा रहा है अस्य शब्द से आत्मज्ञ को लेना जिसे नियोग ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव हो रहा है उसका परामर्शक है इदम यशष्टंत सरो नाम कहा पर है टीका में नियोक्ता अस्य यहां पर जो अशे नाम है उसका अर्थ है कि शास्त्र के द्वारा अनियोज्य ब्रह्म को मय के रूप में अनुभव करने वाला और इस आत्मज्ञ का नियोक्ता कौन होगा आत्मज्ञ को कर्म विशेष में नियुक्त करने वाला कौन होगा आत्मज्ञ तो नियोज्य है तो नियोक्ता भी दिखाना पड़ेगा कौन है आत्मज्ञ को कहेगा कि ये करो ये मत करो ऐसा आत्मज्ञ को कहने वाला कोई होना चाहिए ना तो कौन है कोई पुरुष विशेष आत्मज्ञ का प्रयोगता है या वेद आत्मज्ञ का प्रयोगता है ये दो विकल्प किए प्रयोगता के विषय में कि आत्मज्ञ का प्रयोगता यानी नियोक्ता आप पुरुष विशेष को मानते हो या वेद को मानते हो इसमें से प्रथम विकल्प यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं प्रथम विकल्प होगा आत्मज्ञ का कर्तव्य साधन में नियोक्ता पुरुष विशेष है तो आत्मज्ञ हो गया उस पुरुष विशेष का नियोज्य वह पुरुष विशेष हो जाएगा आत्मज्ञ का नियोक्ता तो मानना पड़ेगा जो नियोक्ता है वो नियोज्य से भिन्न है और नियोज्य जो है आत्मज्ञ व अपने आप को क्या अनुभव कर रहा है मैं मनुष्य हूं यह अनुभव आत्मज्ञ को होगा या आत्मज्ञ को अनुभव होता है कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं यह अनुभव होगा ना आत्मज्ञ को रो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है वही अध्यस्त मात्र का अपने अपने व्यापार में प्रवर्तक माना जाता है केनोपनिषद के प्रारंभ में निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासु ने यही प्रश्न किया न कि केनेशितम पतती प्रेषित मन इत्यादि प्रथम मंत्र से पूछा गया कार्यक्रम संघात की जो प्रवृत्ति प्रतीत हो रही है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि जो अपनी है वह अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त हो रहे हैं उनके द्वारा होने वाले व्यापार में उनको नियुक्त करने वाला कौन है उनसे भिन्न ये तो संघात है और संघात का प्रवर्तक संघात से अतिरिक्त तो होगा असंगत चेतन वह इनसे भिन्न है और उसी से नियुक्त है बाकी सब के सब संसार के प्राणी मात्र तत्त कार्यक्रम संघातों में तादात में अभिमान करके अपने को मनुष्यादि रूप ही अनुभव करने वाले जिसे गीता में भूत शब्द से कहा गया है ईश्वर सर्वभूता नाम रद्देश अर्जुन तिष्ट इसमें सर्वभूत शब्द का अर्थ है प्राणी मनुष्यादि कार्यक्रम संघातों को अपना स्वरूप समझने वाले जीव वे प्राणी है और उन सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं अंतर्यामी के रूप में रहता है, और हृदय में रह करके करते क्या है तो सर्वभूतानी भ्रामयन तो प्राणी मात्र को भ्रामयन का अर्थ है तो प्राणी मात्र को उनके अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करते हुए हृदय में अंतर्यामी के रूप में ईश्वर रहते हैं तो गीता ने ईश्वर को अंतर्यामी के रूप में प्रवर्तक बताया है ना और ब्रह्मज्ञ को वही सर्वांतर्यामी परमात्मा मैं हूं यह करामलकवत अनुभव होता है वही तो ब्रह्मज्ञ कहलाता है आत्मज्ञ कहलाता है और वह आत्मज्ञ यदि किसी पुरुष विशेष का नियोज्य है ऐसा मानेंगे और पुरुष विशेष आत्मज्ञ का नियोक्ता है ऐसा मानेंगे तो वह पुरुष विशेष आत्मज्ञ से अलग होगा आत्मज्ञ का नियोक्ता तो ईश्वर को तो सर्वनियंता बताया है सर्वनियोक्ता बताया है तो सर्वनियोक्ता ईश्वर मैं हूं। ऐसा अनुभव करने वाला आत्मज्ञ उसमें तो सर्वनियोक्तृत्व तो रहेगा वह केवल अपने एक वेष्टि कार्यक्रम संघात का मात्र प्रवर्तक नहीं होगा अंतर्यामी अनेक नहीं है ना सर्वांतरयामी एक परमात्मा है और उसका मैं के रूप में अनुभव करने वाला आत्मज्ञ समझेगा कि मैं केवल इस वेष्टि कार्यक्रम संघात मात्र में परिच्छिन्न नहीं हू अभी तो संसार के तीनों लोकों में रहने वाले प्राणी मात्र जो चौरासी लाख प्रकार की यौनस्त प्राणी है उनके समस्त कार्यक्रम संघातों का प्रवर्तक उनका प्रवर्तक मैं हूं ऐसा अनुभव कर रहा है ज्ञानी अपने आप को सर्वनियोक्ता के रूप में इसलिए उस सर्वनियोक्ता ज्ञानी का भी कोई दूसरा नियोक्त नियोक्ता पुरुष विशेष होगा यदि तो उस पुरुष विशेष का नियोज्य ज्ञानी होगा कि नहीं होगा उस पुरुष विशेष को भी मानना पड़ेगा ज्ञानी से ही नियोज्य ईश्वर से नियोज्य है सभी और सभी का नियोक्ता ईश्वर मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला उसका भी नियोज्य सब प्राणी हो जाएंगे ना उसके भी नियोज्य तो जिस पुरुष विशेष को उसका नियोक्ता बताया जा रहा है वह भी इसी से नियोज्य है तो ज्ञानी से नियोज्य जो पुरुष विशेष वह ज्ञानी का नियोक्ता नहीं बन पाएगा उज्ञानी तो से नियोज्य को ही ज्ञानी का नियोक्ता मानना विरुद्ध है इस अभिप्राय से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रथम विकल्प की उपपत्ति नहीं हो पाएगी प्रथम विकल्प की सिद्धि नहीं हो पाएगी कि आद्य विदुष विदुष ईश्वरात्मज्ञात सर्वनियोक्तृत्व स्वनियोजन अस्य अस स्यात् तरोधात न इत्याह न इति तो आद्य आद्ये प्रथमे विकल्पे प्रथम विकल्पे यदि स्वीकार करते हैं पूर्व पक्षी कि आत्मज्ञ का नियो आत्म पुरुष विशेष है उस पुरुष विशेष के द्वारा नियोज्य आत्मज्ञ है ऐसा मानेंगे तब ये दोष आएगा कि विदुष ईश्वरात्मत्व तो ज्ञान ब्रह्मज्ञ को तो विद्वान यानी आत्मज्ञ और आत्मज्ञ में क्या है कि ईश्वर आत्मत्व तो ज्ञान है ईश्वर ही मैं हूं ऐसा अनुभव कर रहा है जो और कौन है जो सर्वनियोक्ता है तो सर्वनियोक्ता ईश्वर मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाले विद्वान में सर्वनियोक्तृत्व रहेगा ईश्वर रूप से सर्वनियोक्ता ज्ञानी होगा और उसका नियोज्य नियोजता यदि पुरुष विशेष मानेंगे तो मानना होगा कि स्वनियोज्यन अन्य नश्य नियोज्यत्व सात तो स्वनियोज्य यानी ज्ञानी का जो नियोज्य है पुरुष विशेष और वह ज्ञानी से अलग है अस्य न अने न नियोजित साथ अपने नियोज्य से ही नियोजित्व मानना पड़ेगा ज्ञानी में और तत्व विरोधात् जो ज्ञानी का नियोज्य है वही ज्ञानी का नियोक्ता बने विरुद्ध है अनुन्याश्रय दोष भी होगा और ये विरोध होगा कि ज्ञानी का एक वही पुरुष नियोज्य भी है और वही नियोक्ता भी है एक ज्ञानी की अपेक्षा से या तो नियोक्तित्व उसमें आएगा या तो नियोजितत्व आएगा ज्ञानी का नियोजितत्व भी और नियोक्तृत्व भी दोनों एक ज्ञानी के एक पुरुष विशेष में विरुद्ध है तो ये विरोधात न संभवती ये संभव नहीं हो पाएगा इत्याह इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा भाष्यकार भगवान ने कि न च नियोक्तुम शक्य थे कनाचित तो स आत्मज्ञ ब्रह्मात्मदर्शी शब्द से लीजिए सर्वनियोक्ता ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला उसे केनचित नियोक्तुम न शक्य थे वह किसी से नियुक्त होगा किसी कर्म विशेष में कर्तव्य विशेष में यह कहना संभव नहीं है ज्ञानी को किसी का नियोज्य मानना अनुचित है तो क्यों अनुचित है इसलिए यहां पर ये यह लिखते हैं टीकाकार सच इत्यादि का जो प्रतीक है न च इति इस प्रतीक के बाद में एक छोटा वाक्य है टीका में कि तस्व सर्वनियोक्तृत्वात्थ तस्व यानी ज्ञानी न एव सर्वनियोक्तृत्वात वो सबका नियोक्ता अपने आप को अनुभव कर रहा है सर्वनियोक्ता है अंतर्यामी और अंतर्यामी मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञानी उसी उसी में सर्वनियोक्तृत्व होने के कारण किसी पुरुष विशेष को उसका नियोक्ता नहीं कहा जा सकता तो बचा तो इस प्रकार ये प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ कि ज्ञानी का नियोक्ता माना जाएगा पुरुष विशेष को ये जो प्रथम विकल्प था उसका निराकरण किया गया तो बचा द्वितीय विकल्प तो द्वितीय विकल्प होगा कि पुरुष विशेष ज्ञानी का नियोक्ता नहीं है ज्ञानी का नियोक्ता पुरुष विशेष को मानने पर नियोजत्व नियोक्तृत्व ज्ञानी की अपेक्षा एक पुरुष में मानना विरुद्ध हो रहा है विरोध नामक दोष आ रहा है तो इस विरोध नामक दोष को टालने के लिए यदि वेद को माना जाएगा ज्ञानी का नियोक्ता तो ये द्वितीय विकल्प है इसका उत्थापन किया जा रहा है टीका में पहले टीका को देखिए आमना यभुवाद इत्यादि की अवतरण टीका है ननु अन्य नियोजा भावे इति पूर्वकत्वात् विद्वाज्य स्वस्य आशंक्यम एकत्र स्विज्ञानपूर्वक विरोधात् न संभवतीह आमनापीति तो ईश्वरताम आपन्न स्व विज्ञान विज्ञानपूर्वकवात् ऐसा लिखा है स्व है वहां पर विज्ञान के पहले की स्व है अच्छा यानी ईश्वरताम आपन्न स्व विज्ञान पूर्वक ऐसा है ठीक है तो शुरू से टीका को देखिए कि ननु यानी आशंका है द्वितीय विकल्प का विकल्प विशेष शंका की जा रही है न कि अन्य नियोजत्वा अन्यस्य, नियो अन्यस्य पुरुषस्य अन्यस्य में जो सी है वह कृत प्रत्यय के संबंध से कर्त में हुई है कर्तार्थ में और कर्म अर्थ में सष्टी विभक्ति होती है कृदंत शब्द के योग में ऐसा बताने वाला एक पाणनीय सूत्र है कृति कर्म कृतिकर्म कृतिकर्मनोषि ऐसा सूत्र है कर्तिकर्मनो कर्तृ कर्मो इस सूत्र से कृदंत शब्द के संबंध से कर्ता के वाचक शब्द से और कर्म के वाचक शब्द से ष्टी प्रत्यय होता है तो यहां पर वेदस्य वेदस्ता का वाचक शब्द है और कृदंत शब्द है आपका ये नियोजत्व में जो नि उपसर्गपूर्वक यूज धातु से निय प्रत्यय होकर के बना है नियोज्य कर्मार्थ में प्रत्यय हुआ है ना? तो सृष्टि हुई कर्ता अर्थ में तो अन्य का अर्थ निकलेगा अन्य न तो अन्य नियोजत्व भावे भी आत्मज्ञ का नियोक्ता अन्य हो नहीं सकता ये निश्चित होने पर कहा कि पुरुष विशेष भले ही कर्ता नियोक्ता सिद्ध न हो लेकिन आमना ये न विद्वान नियोज्य तो आमना शब्द का अर्थ है वेद आमना यानी वेद तो वेद से तो विद्वान को यानी आत्मज्ञ को भी नियोज्य मानना चाहिए शास्त्र आत्मज्ञ का नियोक्ता है तो ये पूछा गया कि ज्ञानी यदि नियोज्य है तो उसका नियोक्ता कौन होगा पुरुष विशेष होगा या वेद होगा तो पुरुष विशेष होगा इसका तो खंडन हुआ तो वेद को बताया जा रहा है कि आत्मज्ञ का नियोक्ता वेद है तो आमना न विद्वान नियोज्य इति द्वितीयम आशंक्य द्वितीय मैंने द्वितीयम पक्षम आशंक्य द्वितीय पक्ष का विपक्ष विषय आशंका हुई तब इसका निराकरण करते हुए ये कह रहे हैं कि तस् आमना ईश्वरताम आप स्व विज्ञान पूर्वकवात तो तस् आमना जिस आमनाय को यानी वेद को बताते हैं पूरोपक्षी पक्षी आत्मज्ञ का नियोक्ता और आत्मज्ञ को जिस वेद का नियोज्य बता रहे हैं वह वेद भी शब्द राशि रूप है ना और शब्द राशि रूप जो वेद वह निष्पन्न हुआ है वह भी कार्य है ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र का जो तृतीय अधिकरण है प्रथम पद का चतुस्ूत्री में तृतीय अधिकरण शास्त्र यौनित्व अधिकरण उसमें शास्त्र यौनित्वात ये जो एक ही पद है तीसरा सूत्र है उसमें तीसरा अधिकरण भी है चारो अधिकरण एक एक सूत्र के ही है और इस शास्त्र यौनित् अधिकरण के दो वर्णक हैं। एक हैं शास्त्र योनि शास्त्र यौनि ऐसा षष्टी तत्पुरुष समास हुआ और शास्त्रोने भाव शास्त्र यौनित्व तस्मात्नित्वात् और योनि शब्द का अर्थ है कारण तो शास्त्रस्य योनि इसमें शास्त्र शब्द का अर्थ है वेद हम तो शास्त्रस्य का अर्थ निकलेगा वेदस्य योनि यौनी यानी कारणम कौन अथातो तो सूत्र से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति आती है वहां फिर यहां षष्ट्यंत हो जाता है तो ब्रह्मण ऐसा करो कि ब्रह्मण शास्त्र यौनित्वात तो ब्रह्म में शास्त्र कारणत्व होने से जो जन्मादेशीयत इस द्वितीय अधिकरण से समस्त जगत का कारणत्व ब्रह्म में बता करके सर्वज्ञत्व सिद्ध किया क्योंकि कर्ता को अपने द्वारा विरच्यमान कार्य का ज्ञान होता है ना जो जानता ही नहीं जिस वस्तु को उसका कर्ता नहीं बन सकता तो सारे जगत को ईश्वर ने बनाया इसका अर्थ है सब का ज्ञान ईश्वर को है इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है और ईश्वर की सर्वज्ञता जो अर्थात बताई गई उसे और दृढ़ करने के लिए ये द्वितीय अधिक तृतीय अधिकरण है कि इसलिए भी जगत कारण ब्रह्म निरतिशय सर्वज्ञ है किस लिए तो शास्त्र का कारण होने से ये वहां पर अर्थ है कि ब्रह्म निरतिशय सर्वज्ञ शास्त्र योनिवात तो पानिन्याधिवत तो।, तो वेद का कारण ब्रह्म होने से ब्रह्म से सर्वज्ञ है क्योंकि वेद में सप का ज्ञापन हुआ है सर्वार्थ अवभाषक है वेद और सर्वार्थ अवभाषक वेद का रचयिता परमेश्वर है ऐसा जब बताया जाएगा तो अर्थ यह होगा कि वेद परमेश्वर की रचना है परमेश्वर के का ग्रंथ है परमेश्वर के द्वारा रचित ग्रंथ है वेद और नियम होता है कि ग्रंथ का जो लेखक होता है ग्रंथ में वर्णित जितना अर्थ है उसे तो जानता ही है उससे अधिक अर्थ को भी जानता है ये नहीं कि किसी ने कोई ग्रंथ विशेष लिखा तो उसको उस ग्रंथ में वर्णित जितने पदार्थ हैं, उतने ही पदार्थ का ज्ञान है उनसे अधिक पदार्थों का ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं होता ग्रंथ में वर्णित पदार्थों से अतिरिक्त पदार्थों का भी ज्ञाता होता है ग्रंथकर्ता ऐसे शास्त्रकर्ता परमेश्वर सर्वार्थ अवभाषक शास्त्र का होने से शास्त्र में प्रतिपादित समस्त अर्थों का ज्ञान तो होगा ही उससे अधिक विज्ञान हो सकता है इसलिए वेद हैं सर्वज्ञ कल्प और वेद का कारणभूत परमात्मा है निरतिशय सर्वज्ञ सर्वज्ञ कल्प और निरतिशय सर्वज्ञ में अंतर क्या है तो कल्प प्रत्यय होता है थोड़ी न्यूनता दिखाने के लिए ईश्वर इश्व, में तो सर्वज्ञता में कोई न्यूनता नहीं है ईश्वर से बढ़कर के दूसरा कोई सर्वज्ञ ही नहीं वही सर्वज्ञता की पराकाष्ठा है ईश्वरीय। लेकिन वेद भी सर्वज्ञ है लेकिन अपने रचयिता ईश्वर की अपेक्षा से देखा जाए तो वह अल्पज्ञ है वेद के द्वारा प्रकाशित तो अर्थ अल्प है और ईश्वर को वेद से अप्रतिपादित अर्थ का भी ज्ञान है इसलिए निरतिशय सर्वज्ञ है यह अर्थ निकलेगा शास्त्र यमित्व का वैसा ही यहां पर बता रहे हैं कि तस् आमना यम आपन्न स्विज्ञान पूर्वक तो वेद जो है ईश्वरता आपन्न जो ब्रह्मज्ञ है ईश्वरताम आपन्न का मतलब ब्रह्म भाव आपन्न जीते जी ब्रह्मात्म एक अनुभव से अपने आप को ब्रह्मरूप अनुभव करने वाला ब्रह्मग्या। और स्व शब्द से उसी ब्रह्मज्ञ को लेना ईश्वर ता आप जो ब्रह्मज्ञ उसका परामर्शक है शब्द और उसके ज्ञानपूर्वक ही यानी ईश्वर ज्ञान का कार्य है वेद जैसे लेखक के द्वारा लिखित ग्रंथ लेखक के ज्ञानपूर्वक होता है लेखक के द्वारा ज्ञात अर्थ का ही प्रकाशक होता है ऐसे वेद भी ईश्वर के ज्ञानपूर्वक होने के कारण माना जाएगा कि ईश्वर की रचना है वेद यानी ईश्वर का वाक्य है तो कोई भी व्यक्ति स्व स्वयं के वचन से स्वयं नियोक्ता नहीं होगा कर्मकर्तृ विरोध होगा वही नियोक्ता वही नियोज मानेंगे तो कर्मकर्तृ विरोध होगा इसलिए कहते हैं स्व वचने न स्व नियोजत्व एकत्र कर्मकर्तृ विरोधात न संभवती तो अपने ही यानी ज्ञानी का ही वचन हो गया एक प्रकार से वेद ईश्वर का वचन है का मतलब ज्ञानी का वचन है तो ज्ञानी को वेद से नियोज्य मानने का अर्थ हुआ अपने ही वचन से नियोज्य मानना तो अपने ही वचन से नियोज्य यदि ज्ञानी होगा तो यह नियोक्ता नियो भी ज्ञानी और नियोज्य भी ज्ञानी तो एक में नियोज रूप कर्मत्व और नियोक्तृत्व रूप कर्तृत्व का विरोध होगा कर्मकर्तृ विरोध होगा इसलिए ये वेद से भी ज्ञानी प्रयोज्य होगा ये द्वितीय पक्ष भी संभव नहीं हो पाएगा इसे आमना ये इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कह रहे हैं इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल